ईश्वर का ध्यान ईश्वर की उपासना का अभ्यास कर रहे हैं आज हम संध्य उपासना के अंतर्गत आए हुए मनसा परिक्रमा मंत्र को लेंगे उसमें से प्रथम मंत्र प्राची दिग्वि अग्नि अधिपति अशोरक्षिता आदि ईसव तेज्यो नमोपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्योस्तु ये योस्म्वेष्ट वैम विस्म तम ओ जंबे दम मनसा परिक्रमा का अर्थ है मन से अपनी परिक्रमा करना और अपनी परिक्रमा का अर्थ है अपने चारों ओर ईश्वर की सत्ता का अनुभव करना ईश्वर की परिक्रमा तो हो नहीं सकती है उसके चारों ओर कहा जाएंगे जाना तो होता है अपने और ही चारों तरफ इतना ही है कि अपने चारों तरफ या छो तरफ अपना संबंध ईश्वर से है उस संबंध को विशेष रूप से यहां पर प्रकट करना है अनुभव करना होता है ईश्वर के जो कार्य हैं अर्थात हमारे लिए जो साधन भूत हैं प्राकृतिक पदार्थ उन पदार्थों के साथ साथ ईश्वर का हमारे ऊपर क्या सहयोग बना रहता है उसको भी यहाँ पर और ईश्वर का स्वरूप क्या है इन सभी चीज़ों को एक साथ अनुभव करने का प्रयास करना पहले है जैसे कि प्राचीदिक अग्नि अधिपति प्राचीदिक से मतलब है यहाँ पर हमारा जो ज्ञान होता है वो चतुर्मुखी नहीं होता है बहुमुखी नहीं होता है एक ही तरफ एक ही दिशा में हम पहले जान पाते हैं अथवा एक ही विषय को हम एक बार प्रायः जान पाते हैं तो जो भी विषय हमारे सामने है वही प्राची है अथवा जो दिशा हमारे सामने है पहले जान जिस और हमारा चल रहा है वही प्राची है तो कहीं ना कहीं चूँकि एक देसी होने के कारण हमारा किसी दिशा विशेष में ही जान प्रक्रिया हमारी रहती है चालू इसी प्रकार से और है कि प्रातःकाल या दिन और रात की अपेक्षा से दिन में जिस ओर से सूर्योदय होता है वो हमारा प्राची दिशा बन जाती है हमारे ज्ञान का आरंभ का निमित्त है वो इस कारण से वो दिशा भी प्राची दिशा है बोल चीज है ज्ञान का आरंभक जो भी दिशा है वही प्राची है प्राचीन दिशा में यानी पहले जो हम जानते हैं हमारे ज्ञान की प्रमुखता में जो पहला आता है वह जो हमारी प्रवृत्ति है ज्ञान की वो यहाँ पर प्राचीन दिशा हो जाएगी ज्ञान की प्रवृत्ति का जो भी प्रथम प्रयत्न है जिस विषय को लेकर पहले हमने जानना शुरू कर दिया ईश्वर के बारे में और वो यहीं यहाँ प्राचीन दिशा है बस दिशा कहते हैं माध्यम को प्रकार को विधि को भी कहते हैं दिशा यानी इस प्रकार से इस दिशा से तो ईश्वर को जानने की जो भी प्रक्रिया है उसमें जो भी पहली है वही प्राची हो जाएगी तो इस कारण से यहाँ दिशा मुख्य नहीं है बाहरी दिशा प्रक्रिया ज्ञान का आरम्भ करना ही हो जाएगा पर ये दिशाएँ जो कि शरीर के या हमारे भौतिक शारीरिक व्यवहारों के लिए आवश्यक होती है और हमारा जो प्रयत्न होता है शरीर के माध्यम से होता है और यहाँ का जितना भी हमारा व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान है वो सभी के सभी क्या हैं इन दिशाओं से आबद्ध हैं दिशाएँ इनका कारण बनती है इसलिए हम इन दिशाओं की भी उपेक्षा नहीं करते हैं तो बाधक भी नहीं है सहायक भी है ये तो इस कारण से दोनों चीज़ अर्थ ले सकते हैं यहाँ लेकिन कहीं पर ऐसी स्थिति होगी रूड नहीं होना चाहिए ये प्राची दिशा अगर केवल इसी दिशा को लेंगे तो थोड़ा सा भी अगर हिल गया इधर या ऐसे बैठना पड़ा तो उपासना नहीं मानी जाएगी फिर रेल में चलते हैं बस में चलते हैं या कहीं रास्ते में भी चलते हैं या घर में ही ऐसे स्थान में बैठे हैं जहाँ सीधी दिशा नहीं बन पा रही है तो ऐसी जगहों में कोई परेशानी नहीं हो ऐसा रूढ़ नहीं बन जाए ऐसा नियम नहीं होना चाहिए इसी दिशा में संध्या करनी है उपासना करनी है बैठ करके। के पूर्व की दिशा में कोई व्यवधान विशेष हो सकता है पास में दीवार हो हमारा बिस्तर सटा हुआ हो तो दीवार की तरफ एकदम से तो सट के बैठेंगे को उल्टा ही बैठना पड़ेगा तो ऐसे ही व्यवहार में कोई दिशा के कारण रूढ़ ही नहीं हो इस कारण से यहाँ फिर वहाँ पर अर्थ बदल जाएगा जानात्मक ले लेंगे और आँख बंद करने के बाद तो दिशा का अपना कुछ रहता ही नहीं है संध्या उपासना में आँख बंद करके की जाती है तो ऐसी स्थिति में ये दिशा तो ऐसी नहीं आती है तो फिर भी इसलिए वहाँ पर भी ज्ञानात्मक ही लिया जाएगा आश्रय तो प्राचीनिक यानी सबसे पहले हमारी जो भी प्रयत्न की स्थिति है या अवस्था है बैठे हुए हमने जो कर लिया इसी दिशा में अग्नि यहाँ ज्ञान स्वरूप ईश्वर हमारे अधिपति हैं, है हमारी रक्षा जो हो रही है जीवन की रक्षा ज्ञान ईश्वर के ज्ञान के कारण हो रही है ईश्वर ने ज्ञानपूर्वक ये व्यवस्थाएँ नहीं बनाई होती हमको जान नहीं दिया होता तो हम इस अवस्था में नहीं बैठ सकते थे तो यहाँ पर जान स्वरूप को ईश्वर को इस रूप में जानने का प्रयास करना कि कैसे जान का हमारी रक्षा से संबंध है ईश्वर का जान हमारी इन रक्षाओं में कैसे कैसे संबद्ध हो रहा है ज्ञान स्वरूप ईश्वर हमारे यहाँ अधिपति है अर्थात स्वामी हैं अज्ञानी कोई स्वामी हमारा नहीं है अत्यंत ज्ञानी हमारा स्वामी है ये हमारे लिए सौभाग्य भी होता है तो इस प्रकार से यहाँ ईश्वर के इस ज्ञान सर्वज्ञ यानी चेतन स्वरूप को अभिमुख देखना सामने आमने सामने जैसे बात करते हैं दो चेतन वो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न करनी है परस्पर दो चेतन जैसे एक दूसरे के साथ बनाते स्थिति वो स्थिति रहेगी अग्नि अधिपति उसके बाद असित असित्व में बंधन रहित शरीर आदि के बंधन से हम युक्त रहते हैं और अव्रणम अकायम जिसे कि कहा है तो ऐसी ईश्वर यहाँ पर असीता है, बंधन रहित हैं किसी प्रकार के बंधन नहीं है जिन पर वो हमारे क्या हैं रक्षिता रक्षक हैं तो यहाँ पर अपने को भी बंधन रहित बनाने का प्रयास करना किस किस बंधन से अभी हम ईश्वर के सामने होते हुए भी अवरुद्ध हैं क्यों नहीं हमारी ईश्वर के साथ स्थिति बन रही है ईश्वर को सीधे सीधे अभी अनुभव करना था या होनी थी अनुभूति ईश्वर की तो अब अनुभूति जो नहीं हो रही इसमें बंधन बीच में है तो उस बंधन रहित से प्रार्थना करना कि मेरे इस बंधन को हटा दीजिए वो क्लेश का बंधन है शरीर का बंधन है अज्ञानता का बंधन है क्या है उसको अभी यहाँ पर अनुभव करना आदित्य विशवा ये ईश्वर के कर्म हो जाएंगे आदित्य यानी सूर्य के रश्मिया भी है शरीर में आदित्य यानी जो प्राण हैं यही आदित्य हैं शरीर के अंदर और केवल ईश्वर से लेना है तो ईश्वर के जो भी गुण कर्म हैं जिनके द्वारा सृष्टि की रचना होती है ये आदित्य हैं ईश्वर के गुण विशेष तो ये हमारे लिए क्या है ईश्व के समान अत्य, अर्थात अत्यंत साधन हैं ईश्वर के साथ जोड़ने में मिलाने में संबद्ध करने में ये साधन भूत है इस प्रकार से ईश्वर के साथ अपनी सन्निधि इन माध्यमों से बनाना और ते नमो अधिपति भ्यो नमो उसी ईश्वर की जो ज्ञान स्वरूप ईश्वर हैं इनको हम नमस्ते नमस्कार करते हैं यह नमस्कार का अर्थ है हम पूरी तरह से ईश्वर के अनुकूल होते हैं अब यहाँ पर अपने स्वभाव गुण चित इन सबको देखना ईश्वर के साथ मिलाना हमारा स्वभाव ईश्वर से मिल रहा है कि नहीं चित्त हमारा ईश्वर के अनुकूल हो रहा है कि नहीं हमारी जान की स्थिति ईश्वर के अनुकूल हो रही है कि नहीं ये सारा यहाँ नमः शब्द से आएगा ते नमः उस सर्वज्ञ के लिए चेतन स्वरूप के लिए हमारी चैतन्य स्थिति मिल रही है कि नहीं मिल जाना ये नमस्ते है। इस तरह नमो हम जिन जिन बंधनों को जानते हुए भी छोड़ना नहीं निचार है चाहे राग के रूप में है द्वेश के रूप में है या सौस्वामिक के रूप में है ये सारे के सारे हमारे चित्त के बंधन हैं, जिनके कारण हम स्वयं ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं हो रहे हैं तो इन सभी बंधनों को यहाँ हटाना ही नमस्कार है रक्षिता के साथ यानी इन सारे बंधनों से हम हटने का प्रयास करें या इसमें जो भी अज्ञान है निर्बलता है उसके लिए यहाँ प्रार्थना करना कि हम अब आपके अनुकूल होते हैं ये यह यहाँ नमस्ते हैं अधिपति को रक्षिता को नमस्ते हैं अगर हम नहीं हो रहे हैं उनके अनुकूल तो हम ईश्वर की रक्षा को स्वीकार स्वतः नहीं कर रहे यानी स्वयं दुख के कारण बन रहे हैं दुख से हम छूटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ये यहाँ नमस्ते का अर्थ हो जाएगा ईशु का अर्थ है, है यहाँ प्राण अथवा ईश्वर के विशेष गुण जो भी जितने गुण हैं वो गुण हैं और बाहर है सबी सबी इशर इशर हैं सूर्य की किरणें ये सभी के सभी ईश्वर कृत, ईश्वर प्रदत्त साधन है हमारे लिए जीवन के लिए हमारे ज्ञान के लिए उपयोगी हैं सारे के सारे तो इनका नमस्कार का मतलब इनका सदुपयोग करना इनके जो भी निमित्त हैं इनका इनसे जो भी हमारा प्रयोजन होता है वास्तविक प्रयोजन है उसी प्रयोजन के अनुरूप इनका प्रयोग करना ये ईशुओं का नमस्कार है हमारा तो इस प्रकार से इन सभी भावों को यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे सबसे पहले ईश्वर के चेतन स्वरूप को प्रकट करना और अपने आमने सामने की स्थिति बनाना दो चेतन परस्पर एक दूसरे के आमने सामने हैं तो ईश्वर के साथ हमारी स्थिति बन रही है कि नहीं इसको देखना है इसमें जो कहा है असित असिता क्या है प्राचीन अग्नि अधिपति असीतो रक्षिता असिता है असितोता एक बच्चे नहीं है ना तो रक्षक तो एक बच्चे नहीं है वो इसमें बहुत केवल उस उस अर्थ में आ जाएगा जिसमें नहीं है बहुवचन जैसे प्राण है इसमें तो बहुवचन लागू हो जाएगा जो नहीं होगा वो केवल आदर अर्थ में हो जाएगा तो इसका क्या लेना यहाँ ईश्वर ही लेंगे असित वही है बंधन रहित वही रक्षक है हमारे अधिपति ज्ञान स्वरूप ईश्वर है हाँ आदर के लिए हो जाएगा ये छंद की दृष्टि से हो जाएगा यानी ते भ्यो नमो अधिपति भ्यो नमो तो मंत्र के ऊपर पड़ा है न अग्नि अधिपति अग्नि ही अधिपति है उसी अधिपति के लिए होगा नमस्ते हाँ तीनों के नाम ऊपर दिए हुए हैं पहले पहले अधिपति रक्षिता और यशु हाँ, हाँ अस्सीता हो गया रक्षक और ईश्वर वो आदित्य हो गया ईश्वर यहाँ पर यानी तीनों के नाम ऊपर दिए हुए हैं उन्हीं को नीचे नमस्ते किया हुआ है तो उसमें से दो तो ईश्वर ही हो जाते हैं लगभग अगले मंत्रों में दूसरे दूसरे होंगे यहाँ दो तो सीधे ईश्वर है तीसरा आदित्य भी ईश्वर भी मान सकते हैं ईश्वर के गुणों को नहीं तो यहाँ प्राण रूप ले लेंगे वो ईश्वर के समान हो जाएंगे यानी हमारे लिए सब साधक तब ईश्वर के साथ जोड़ने में मिलाने में ईश्वर की जो भी रचना है वही हमारे लिए ईश्वर है तो नमस्ते के उनके अनुकूल हो जाना व्यवहार इस प्रकार तीनों को यहाँ पर जोड़ के चल है हाँ इसमें हो यो समान दृष्टि यम चवयम दुष्मा इसमें अपने अंतर्द्वेश की भावना जो उस भावना को हटाना है हमारे प्रति जो द्वेष करता है या किसी के प्रति हम द्वेष करते हैं उसका मूल कारण इतने ही होता है हम अपनी हानि मानते हैं और अपनी हानि की तरह दूसरे की भी हानि मानते हैं तो उस हानि की अवस्था से ऊपर उठना यानी आत्मस्वरूप तक जाना जब तक हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं छू रहे हैं तब तक हानि दिखती रहेगी और उस हानि के ही डर से हम द्वेष करते हैं किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं इसलिए कि उसकी हानि हो जाएगी और उसकी हानि हो जाएगी ये इसीलिए समझ में आता है कि अपनी हानि दिखती है तो हानि नाम की चीज़ आत्मा से बाहर पदार्थों में होती है शरीर है सुख है ये सब हानि के आधार हैं तो ये सब अनात्म अवस्था की स्थिति है आत्मावस्था की स्थिति में हानि नाम की चीज़ नहीं होगी तो उसी अवस्था में जाकर के द्वेष नहीं होगा तो अज्ञानता के कारण चाहे दूसरे दूसरे जिससे हम द्वेष करते हैं या अन्य कोई उसी अज्ञानता के कारण हमसे द्वेष करता है तो उसको जम्भे ददमा आपके ही इस न्याय पर छोड़ देते हैं यानी वस्तुतः है आपका सान्निध्य उसको भी नहीं उपलब्ध है और आपका सान्निध्य हमको भी नहीं उपलब्ध है इस अवस्था में हम द्वेष कर रहे हैं तो इस अवस्था को हम प्राप्त हो जाए और इधर से हम निश्चिंत हो जाएं। हमारी वास्तविक हानि केवल इसीलिए हो रही है कि आप का सान्निध्य अनुपलब्ध है वो हमको उपलब्ध हो जाता है तो अपने आप छूट जाएगा तो यहाँ बाहर वाला क्या कर रहा है बाहर के साथ मैं क्या कर रहा हूँ इसको आपके जंग से न्याय से अथवा सान्निध्य के आश्रय से छोड़ रहा हूँ इसको इस वर्ष से मैं निश्चिंत हो रहा हूँ इधर जो भी कुछ होगा है थोड़ी देर के लिए जो होगा जो होगा हम छोड़ देते हैं इसको ये भाव बनाना है यहाँ यही होगा कि बाहर के पदार्थों से हम जब संबंध जोड़ेंगे तो उसमें किसी न किसी के साथ विरोध होगा हमारा भी विरोध होता है हमारे साथ भी किसी का विरोध होता है यह स्थिति हमको क्या है ईश्वर से नहीं जुड़ने दे रही है तो हाँ है। हाँ वो पीछे जो आया है ना सानिध्य जो अभी एक प्रकार से हम ईश्वर में लीन होना चाह रहे हैं यहाँ मुख्य प्रयोजन तो यही है लेकिन इन बाहे किसी बानों के कारण हम नहीं जुड़ पा रहे हैं ईश्वर से उसमें ये द्वेश भी एक कारण है द्वेष जब होता है तो इसको हम अपना एक बहुत बड़ा काम मानते है अन्य कार्य को छोड़कर के इसको हटाना चाहते तो इसमें क्या होता है जो मुख्य हमारा है आत्मस्त होना वो उपेक्षित हो जाता है इस देश के कारण उसको एक तरफ रख देते हैं पहले इसको निपटा लेते हैं ऐसा होता है स्वभाव तो ये यहाँ बाधक स्वरूप है हर समय तो इस बाधक को हटाने के लिए आवश्यक है कि हम इस चीज़ को छोड़ दें देश नाम की चीज़ तो वो अभी होगा कि हम अपने बल से हटा तो सकते नहीं दूसरे को जो हमारे से देश कर रहा है तो या कुछ तो समर्थ होगा ही वो तो अब उनसे लड़ नहीं पाएंगे हम उससे ऐसी अवस्था में अब आप ही रक्षा करना आपके न्याय पर छोड़ देते हैं जो भी होगा आपकी ओर से मैं निश्चिंत हो जाता हूं मुझे इनसे कोई देना देना नहीं है ऐसे भाव बना के फिर ईश्वर में स्थित होना में बार बार का। हाँ उसमें अब होगा कि प्राण के निमित्त से या अन्य अन्य निमित्तों से इतना अधिकतम ले सकते हैं और दूसरी एक इस दिशा में भी मैं देश युक्त नहीं रहूँ इस दिशा से मैं देश रहित होकर के अब आप में आ जाता हूँ ऐसे सभी दिशाओं में होगा सभी दिशाओं में कोई न कोई देश का निमित्त होगा तो उन सब से हट करके फिर ईश्वर में लीन होना ही भाव बनाएंगे आप एक में तो पहले ईश्वर के गुणों का वर्णन कर देना और दूसरे में हो गया उस गुणों के अनुरूप अपने को बनाना और तीसरे में हो गया जो भी नहीं बनने में बाधक बन रहे हैं उसकी चिंता छोड़ देने उसको विषय रहित बना देना उसको विषय ही नहीं बनाना ईश्वर में सीधे लग जाना ये तीन भाव है भले ही बिगड़ रहा है काम या कुछ भी कर रहा है लेकिन यहाँ उसको छोड़ देंगे जो होगा होगा देखा जाएगा ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं ये भाव <tlesnits> ओ, प्राची दिघनी अधिपति अग्नि अर्थात ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हमारे रक्षक हैं एक रक्षक के सानिध्य में आ जाने पर क्या अवस्था बनती है वो परिणाम यहाँ पर लाने का प्रयास करें यदि वह परिणाम आ जाता है तो प्रयास या प्रयत्न सफल समझें जब तक नहीं आता है उसको लाने का प्रयास करते रहेंगे <coughs> एक सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप के सानिध्य में हम सर्वथा निश्चिंत हो जाते हैं अर्थात हम कोई भी कार्य अज्ञान पूर्वक जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे अज्ञानता से जो दुख उठा रहे हैं वो नहीं उठाएंगे ये हमको लाभ होता है यही अवस्था अपने साथ अभी जोड़नी है ईश्वर की कोई हम जो अज्ञान पूर्वक सोच रहे हैं विचार रहे हैं योजना कर रहे हैं वो सब के सब हट जानी चाहिए एक निश्चिंत स्थिर स्थिति केवल ज्ञान में स्थिति हो जाए इस अवस्था तक लाना अग्नि अधिपति को लेकर के असितोलक्षिता आप सर्वथा बंधन रहित हैं किसी प्रकार का बंधन आपके ऊपर नहीं है किंतु मैं शरीर आदि से बद्ध हूँ पुनरअपि में अपने स्वरूप में इन सब से पृथक हूं आप मुझे अपने ही समान मुझे भी अपने स्वरूप में स्थित करें इन बंधनों से संबद्ध जो भी अज्ञान हमारे चित्त में या आत्मा में है मुझ में है इसको दूर करें और मैं आपके ही समान बंधन रहित बन जाऊं। इस भाव को सिद्ध करने के लिए असित को एक बंधन रहित कैसी अवस्था होती है उसको देखने का प्रयास करें ईश्वर बंधन रहित कैसे है केवल ज्ञान के कारण हैं या किसी अन्य रूप में है उसको देखें असितो रक्षिता आदित्या विश्वाह। आदित्य विष्व आदित्य ईश्वर के कर्म हैं यहाँ जो कि हमारे शरीर में प्राण रूप में हैं पर इनका ईश्वर के साथ यहाँ पर संबंध बनाना है इन प्राणों के रचयता आप ही हैं इन प्राणों से हमारा कितना कार्य हो रहा है शरीर में ये सारी की सारी ईश्वर की आपकी दया है ऐसा ईश्वर के साथ संबंध करके भाव उत्पन्न करें <स्थाथ> तेभ्यो नमो अधिपति भ्यो नमो अधिपति जो मेरे रक्षक हैं आप मैं ज्ञानपूर्वक प्रत्येक कार्यों को करने का संकल्प करता हूँ अज्ञानपूर्वक जिन कार्यों को संकल्पों को कर रहा हूँ उन्हें त्यागता हूँ इस प्रकार से हमारा नमस्कार स्वीकार करें आप हमारे रक्षक हैं बंधन रहित होकर रक्षा कर रहे हैं कोई राग देश पूर्वक स्वार्थ पूर्वक हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से हमारी रक्षा कर रहे हैं अतः मैं आपके ही अनुसार अपने आप को भी बनाऊं इन सभी बंधनों को अपने ऊपर से टाने के लिए तत्पर हूँ इस रूप में हमारा नमस्कार स्वीकार करें ये जो प्राण हमारे शरीर में है मैं इनकी निर्वाद स्थिति के लिए शरीर की रक्षा करता रहूँ शरीर का पोषण करता रहूँ जिससे इन प्राणों की गति में कोई अवरोध ना आए इस प्रकार का हमारा नमस्कार आप स्वीकार करें शरीर की प्राण की रक्षा के लिए अज्ञानता के कारण मैं जो कोई अन्याय पाप आचरण आदि करता हूँ या भूल से जो भी किसी का अहित किया इन कारणों से जो हमसे कोई द्वेष करता है अथवा अज्ञानता से जो द्वेष कर रहा है मैं उनसे विरत होना चाहता हूँ मैं किसी के प्रति द्वेष भाव रखता हूँ किसी की नाश की कामना रखता हूँ वह हमारी अज्ञानता है प्रभु मैं आत्मस्वरूप को न जानने के कारण ऐसा कर रहा हूँ अब मैं इन्हें छोड़कर आपके शरण को प्राप्त होता हूँ आप मुझ पर कृपा करें अपने ज्ञान स्वरूप और ईश्वर के ज्ञान स्वरूप को प्रकट करने का विशेष प्रयास करें दो ज्ञाता एक साथ है यहाँ पर विद्यमान किंतु न तो हम अपने ज्ञान स्वरूप को पकड़ पाते हैं ना ही ईश्वर के ज्ञान स्वरूप को यहाँ पर शरीरादि की अनुभूति बाधा के रूप में रहती है इन सब को हटाना है परे करना है केवल अपने चैतन्य को विशेषता देनी है परंतु साथ साथ ईश्वर के चेतना को ध्यान में रखने से अभिमुखता की स्थिति उत्पन्न होती है उच्चारण करने से जो अर्थ निकलता है वह वैसा ही अनुभव में आ रहा है कि नहीं इसकी भी परीक्षा करें यदि वह भाव उत्पन्न हो रहा है तो संतुष्टि होगी हाँ यही इसका अर्थ है और वो संतुष्टि यदि हो रही है तो उसी रूप में आवृत्ति करने से शांति की उत्पत्ति होगी एकाग्रता बनी रहेगी तो समझे स्थिति ठीक है अन्यथा उसको और स्थिर सूक्ष्म बनाने का प्रयास करें उच्चारण और उच्चारण से उत्पन्न ज्ञान को और स्पष्ट करें ज्ञान स्वरूप पदार्थ कैसा होता है कहने से जो भीतर भाव एक उत्पन्न होता है वो प्रकट रूप में आना चाहिए जानना मात्र दिखना चाहिए हम भी जान रहे हैं और ईश्वर भी जान रहे हैं ये दोनों भाव निर्वाध रूप से अनुभव में आने चाहिए समय हमारा पूरा होता है विराम देंगे